महाभारत शांति पर्व एकमोध्याय जयगी सब्य का असी देवल को बुद्धि का उपदेश युधिष्ठिर्वाच किचार कि पराक्रम प्राप्नि ब्रह्मण स्थान यकृति धुअिष्ठ पूछा पितामह कैसे शील किस तरह के आचरण कैसी विद्या और कैसे पराक्रम से युक्त होने पर मनुष्य प्रकृति से परे अविनाशी ब्रह्म पद को प्राप्त होता है मोक्ष धर्म सुने तो लघ्वाहारोजित इंद्रिय प्राप्नोति होती ब्रह्मण स्थानम तत्परम प्रकृति ध्रुव ने कहा युदिठिर जो पुरुष मिताहारी और जितेंद्रीय होकर मोक्षी धर्मों के पालन में संलग्न रहता है वही प्रकृति से परे अविनाशी ब्रह्मपद को प्राप्त होता है मम अत्रप्युदाहा भारत इस विषय में भी जयगी सभ्य और अचित देवल मुनि का संवाद रूप यह पुरातन इतिहास उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है धर्म आगतागम अक्रुद्त अशिष्यंतम अचितो देवलो प्रवीण एक बार संपूर्ण धर्मों को जानने वाले शास्त्रवे महाज्ञानी और क्रोध एवं हर्ष से रहित सभ्य मुनि से अचित देवल ने इस प्रकार पूछा देवल न प्रियमान से कामते तस् पराजम देवल बोले मुनिहर यदि आपको कोई प्रणाम करे तो आप अधिक प्रसन्न नहीं होते और निंदा करे तो भी आप उस पर क्रोध नहीं करते यह आपकी बुद्धि कैसी है कहां से प्राप्त हुई है और आपके इस बुद्धि का परम आश्रय क्या है सतमवाच महातपा महदवाक्यम असंदिग्धम पुष्कलार्थ पदम शुचि विष्णु कहते हैं राजन देवल के इस प्रकार प्रश्न करने पर महातस्वी जयगी सभ्य ने उनसे इस प्रकार संदेह रह शांति पुण्य कर्मणाम जयगी सभ्य बोले मुन पुण्य कर्म करने वाले महापुरुषों को जिसका आश्रय लेने से उत्तम गति की चरम सीमा और परम शांति प्राप्त होती है बुद्धि का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ निंदुच्यम प्रसंसत्सुव निन्नवंते महात्मा पुरुषों की कोई निंदा करे या सदा उनकी प्रशंसा करे अथवा उनके सदाचार तथा पुण्य कर्मों पर पर्दा डाले किंतु वे सबके प्रति एक सी ही बुद्धि रखते हैं हितम् उक्ता वंदितर अति मनीषि उन मन से पुरुषों से कोई कटु वचन कह दे तो वे उस कटुवादी पुरुष को बदले में कुछ नहीं कहते अपना अहित करने वाले का भी हित ही चाहते हैं तथा जो उन्हें मारता है उसे भी वे बदले में मारना नहीं चाहते हैं ना प्राप्त अनुसोचन्ते प्राप्त कालावते न चातीता न चै प्रति जानते जो अभी सामने नहीं आई है या भविष्य में होने वाली है उसके लिए वे शोक या चिंता नहीं करते हैं वर्तमान समय में जो कार्य प्राप्त है उन्हीं को वे करते हैं जो बातें बीत गई है उनके लिए भी उन्हें शोक नहीं होता है और वे किसी बात की प्रतिज्ञा नहीं करते हैं संप्राप्तान आम च पुज्यान आम काम देवल यदि कोई कामना मन में लेकर विशेष प्रयोजने की सिद्धि के लिए पुरुष उनके पास आ जाए तो वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले शक्तिशाली महात्मा यथा शक्ति उनके कार्य साधन की चेष्टा करते हैं पक्व विद्या महाप्राज्या क्रोधा जित मनसा कर्मणाचापराध्य कर ही उनका ज्ञान परिपक्व होता है वे महाज्ञानी क्रोध को जीतने वाले और जितेंद्रीय होते हैं तथा मन वाणी और शरीर से कभी किसी का अपराध नहीं करते हैं अन्योन्यम हिंसते कदाचन नाप्य धीरा पर समृद्धि उनके मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं होती वे कभी हिंसा नहीं करते तथा वे धीर पुरुष दूसरों की समृद्धियों से कभी मन ही मन जलते नहीं हैं निंदा प्रशंसे चात्यर्थम न वंदते परस न च निंदा प्रशंसाभ्याम विक्रीयते कदाचद वे दूसरों की न तो निंदा करते हैं और न अधिक प्रशंसा ही उनके भी कोई निंदा या प्रशंसा करे तो उनके मन में कभी विकार नहीं होता है सर्वत प्रशांत सर्वभूत हितेरता न क्रोध्यंते नृष्यंते नाध्यंत ना कर हिचे वे सर्वथा शांत और संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते हैं न कभी क्रोध करते हैं न हर्षित होते हैं और न किसी का अपराध ही करते हैं विमुंच हृदय ग्रंथि चक्रमंति यथा सुखम न यशा बांधवा सन्ती ये चा य न बांधवा वे के अज्ञान में गाठ खोलकर चारों ओर आनंद के साथ विचरा करते हैं न उनके कोई भाई बंधु होते हैं और न वे ही दूसरों के भाई बंधु होते हैं अमित्राश्च न संत ये चा मित्रा न या कुरते मृत्या सुखम जीवंती सर्वदा न उनके कोई शत्रु होते हैं और न वे ही किसी के शत्रु होते हैं जो मनुष्य ऐसा करते हैं वे सदा सुख से जीवन बिताते हैं ये धर्मम चानुरुध्यन्ते येशतो चाद्य धर्मज्ञाधसम ये शिमुचता नृत्यता मगाते हृत्योदीज श्रेष्ठ जो धर्म के अनुसार चलते हैं वे ही धर्मज्ञ हैं तथा जो धर्म मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं उन्होंने हर्ष उद्वेग आदि प्राप्त होते हैं कथम श्यामिकंद्यमान प्रसस्तो वशिष्य हमके के नेतुना मैंने भी उसी धर्म मार्ग का अवलंबन किया है अतः अपनी निंदा सुनकर क्यों किसी के प्रति द्वेष दृष्टि करूं अथवा प्रशंसा सुनकर भी किसके लिए किस लिए हर्ष मानूद नमे ना प्रशंसा भ्यास वृद्धि भविष्यतः मनुष्य निंदा और प्रशंसा में से जिससे जो जो लाभ उठाना चाहते हो उससे वह वह लाभ उठा ले उस निंदा और प्रशंसा से ना मेरी कोई हानि होगी ना लाभ अमृत सम्मान सम्मानस्य विचक्षण तत्व पुरुष को चाहिए कि वह अपमान को अमृत के समान समझकर कर उससे संतुष्ट हो और विद्वान मनुष्य सम्मान को विष के तुल्य समझकर उससे सदा डरता रहे चा चा विमुक्ता से भ्यो यो मन्ता से मुक्त महात्मा पुरुष अपमानित होने पर भी इस लोक और परलोक में निर्भय होकर सुख से सोता है परंतु इसका अपमान करने वाला पुरुष पाप बंधन में पड़ जाता है पराम गति ये केचि प्राथय मनीषिण्रत सामश्रि सुख में जन जो मनीषी पुरुष उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं वे इस उत्तम व्रत का आश्रय लेकर सुखी एवं अभ्युदयशील होते हैं सर्वत सर्वान्देन्द्रिय ब्रह्मण स्थान पर धुव मनुष्य को चाहिए कि सारे काम्य कर्मों का परित्याग करके संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर ले फिर वह प्रकृति से परे अविनाशी ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है नाश देवान गंधर्वा न पिशाचाराक्ष पदमन वह परमा गति परम गति को प्राप्त हुए उस ज्ञानी महात्मा के पद को अनुसरण न देवता कर पाते हैं न गंधर्व न पिशाच कर पाते हैं और न राक्षसी इत महा शांति परमड़ी मोक्ष धर्म परमढ़ी जय श्री जय की सभ्य सिद्धे संवादी एकोन त्रिशद्विशतमोध्या इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में जैग सभ्य और असित देवल संवाद विषय दो अध्याय पूरा हुआ